महाभारत आश्वेदिक पर्व धर्म पर्व अध्याय भानबे बीज और योनि की शुद्धि तथा गायत्री जप की और ब्राह्मणों की महिमा का और उनके तिरस्कार के भयानक फल का वर्णन व सम्पायन वच श्रुत सात्विकम दान राजमसम तथा पृथक पृथक गतिम फल चापी पृथक प्रितक अवितृप्त प्रहिष्टात्मा पुण्यम धर्मअमृत पुनः युधिष्ठिरो धर्मरतः केशवं शव पुनरभ्रवीही कहते हैं राजन इस प्रकार सात्विक राजस और तामस दान उसकी भिन्न भिन्न गति और पृथक पृथक फल का वर्णन सुनकर धर्म प्राण युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ इस परम पवित्र धर्म रूपी अमृत का पान करने से उन्हें तृप्ति नहीं हुई अतः वे पुनः भगवान श्री कृष्ण से बोले च कथम धरा आह जगदीश्वर मुझे यह बताइए कि बीज और योनि वीर और रज से शुद्ध पुरुषों के लक्षण कैसे होते हैं बीज दोष कैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं आचार दोषम देवे गुण देवेश्वर श्री कृष्ण ब्राह्मणों के उत्तम मध्यम आदि विशेष भेदों का उनके आचार के दोषों का तथा उनके गुण दोषों का भी संपूर्णतया वर्णन कीजिए श्री भगवान वाचन श्रृणराजन बीज यो शुभ पाण्डव श्री भगवान ने कहा राजन, बीज और राज की शुद्धि अशुद्धि का यथावत वर्णन तुण पांडुनंदन उनकी शुद्धि से ही यह संसार टिकता है और अशुद्धि से ही उनका नाश हो जाता है अभिप्लुत ब्रह्मचर्य तस्य जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन करता है जिसका कभी खंडित नहीं होता उसको भी समझना चाहिए उसी का बीज शुभ होता है कन्या चाक्षतियो न सकिन पितृमातृतः ब्रदेशु विधि सा प्रशस्ता बरारोहा मन था कर्मण आवाचा ज्त पर पुरुष योनितस्य तस्या नर श्रेष्ठ गर्भाधानम इसी प्रकार जो कन्या पिता और माता के दृष्टि उत्तम कुल में उत्पन्न हो जिसकी योनि दूषित न हुई हो तथा ब्राह्मण आदि उत्तम विवाहों के विधि से गई हो वह उत्तम स्त्री मानी गई है उसी की योनि श्रेष्ठ है नरश्रेष्ठ जो स्त्री मन वाणी और क्रिया से पर पुरुष के साथ समागम करती है उसकी योनि गर्भाधान की योग्य नहीं होती दैवे पित्रे तथा दाने भोजन सहभाषण शयने स संबंधे नोज्या दुष्टयोनि जाह दूषित दुष्ट योनि से उत्पन्न हुए मनुष्य यज्ञ श्राद्ध दान भोजन वार्तालाप शयन तथा संबंध आदि में समृद्ध करने योग्य नहीं होते कानीन सहोढ़ तथोभकुंड गोलको आरूढ़ पति पति ये विप्रचाडालाकृष्टा स्व पचादपी विना व्या कन्या से उत्पन्न व्या गर्भवती कन्या से उत्पन्न पति की जीवितावस्था में व्यविचार से उत्पन्न पति के मर जाने पर पर पुरुष से उत्पन्न सन्यासी के वीर से उत्पन्न तथा पतित मनुष्य से उत्पन्न ये छह प्रकार के चांडाल ब्राह्मण होते हैं जो चांडाल से भी नीच हैं यो ये सिक्ता शुद्र सुचरे कामचारी सपापात्मा बीजम तस् शुभम भवे जो जहाँ तहां जिस किसी स्त्री से अथवा शुद्ध जाति की स्त्री से भी समागम कर लेता है वह पापात्मा स्पेक्षाचारी कहलाता है उसका बीज अशुभ होता है अशुद्धे बीजम शुद्धाम जोनिम न चारती दोषी ताम ज्योहिम सुनालीम हव यथाम वह अशुद्ध वीर किसी शुद्ध योनी वाली स्त्री के योग्य नहीं होता उसके संपर्क से कुत्ते के चाटे हुए भविष्य की तरह शुद्ध भी दूषित हो जाती है आत्मा नुक्रमात्म वीर को आत्मा बताया गया है वह सबसे श्रेष्ठ देवता है इसलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने वीर की रक्षा करनी चाहिए आयु जो आयुस्तेजो बल वीर प्रज्ञाश्रीश्च महध्यश पुण्य मत्प्रिय ल्रह्मचर्य मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन से आयु तेज बल वीर्य वीर बुद्धिलक्ष्मी महान्यश पुण्य और मेरे प्रेम को प्राप्त करता है अभी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम आश्रित पंचयरेधर्म साते पृथ्वी तले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 साय प्रातस्तु ये संध्या सम्यक नृत्य उपास नामम वेदि तरंत तारयंत जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को विधिवत संध्योपासना करते हैं वे वेदमयी नौका का सहारा लेकर इस संसार समुद्र से स्वयं भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं यो जपेत पावनी देवी गायत्रीम वेदमातर नसीदे प्रतिगृणान पृथ्वी जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनाने वाली वेद माता गायत्री देवी का जप करता है वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह के दोष से दुखी नहीं होता ये चाश्य दुस्थिता के ग्रहा सूर्या दिवी ते चा से सौम्या जायते शिवा शुभकता तथा सूर्य आदि ग्रहों में से जो उसके लिए अशुभ स्थान में रहकर अनिष्टकारक होते हैं वे भी गायत्री जबकि प्रभाव से शांत शुभ और कल्याणकारी फल देने वाले हो जाते हैं ये स्थित दारुणा पिशिता घोर उपा महाकाया अधर्ष जहाँ कहीं क्रूर कर्म करने वाले भयंकर विशालकाय काय पिशाच रहते हैं वहां जाने पर भी वे उस ब्राह्मण का अनिष्ट नहीं कर सकते पुनते पृथिव्याद व्रता नतुर्णेदान जन गरी झी वैदिक व्रतों का आचरण करने वाले पुरुष पृथ्वी पर दूसरों के पवित्र करने वाले होते हैं राजन चारों वेदों में वह गायत्री श्रेष्ठ है अचिरण वृत कर्म फलमिता ब्राह्मण नाम मात्रे नुधिष्ठिधे दिष्ठते युधिष्ठि जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न वेदाध्ययन करते हैं जो बुरे फल वाले कर्मों का आश्रय लेते हैं वे नाम मात्र के ब्राह्मण भी गायत्री के जब से पूज्य हो जाते हैं फिर जो ब्राह्मण प्रातः सायम दोनों समय संध्या वंदन करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है शीलमध्ययनम दानम शौचम आर्धव मार्धव तस्मा वेदाद शिष्टानी प्रजापते प्रजापति मनु का कहना है कि शील स्वाध्याय दान शौच कोमलता और सरलता ये सद्गुण ब्राह्मण के लिए वेद से भी बढ़कर है भूर्भुअस्वऋत ब्रह्मज ओ वेद निरथो जुजह स्वर अनोदान्त स विद्वान स च भूष जो ब्राह्मण भूर्भुअस्व इन व्याहृतियों के साथ गायत्री का जप करता है वेद के स्वाध्याय में संलग्न रहता है और अपनी ही स्त्री से प्रेम करता है वही जितेन्द्रिय वही विद्वान और वही इस भूमंडल का देवता है संध्यास तेजे वै नित्यम द्वजोत्तमा तेजा तीन नरसारत ब्रह्मलोकृ संशय जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं वे निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं सात्री मात्रसारोपिवरो विप्र स्वयंत्रि नाजंत्रित ना चतुर्वेदी सर्वासी विक्रयी केवल गायत्री मात्र जानने वाला ब्राह्मण भी यदि नियम से रहता है तो वह श्रेष्ठ है किंतु तो जो चारों वेदों का विद्वान होने पर भी सबका अन्न खाता है सब कुछ बेचता है और नियमों का पालन नहीं करता है वह उत्तम नहीं माना जाता सावित्री वेदांश तोल्या तो सदैव श्रीगणाश्रह्म पुरा सरा चतुर्णामेद नाम सा ही राजन, राजन पूर्व काल में देवता और ऋषियों ने ब्रह्मा जी के सामने गायत्री मंत्र और चारों वेदों को तराजू पर रखकर तोड़ा था उस समय गायत्री का पल्ला ही चारों वेदों से भारी साबित हुआ यथा विकसित पुष्पे मधु गृहते षटपदा एवं गृहीता पाण्डव पांडव जैसे भ्रमर खिले हुए फूलों से उनके सारभूत मधु को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार संपूर्ण वेदों से उनके सारभूत गायत्री का ग्रहण किया गया है तस्मात् सर्व वेदान सावित्री प्राण उचित निर्जीवाशी तर वेदा बिना सावित्री या इसलिए गायत्री संपूर्ण वेदों का प्राण कहलाती है नरेश्वर गायत्री के बिना सभी वेद निर्वीज हैं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 त्रिलोकनाथ हे कृष्ण सर्वभूतात्मको नाना योग केन श्रेष्ठा युधिष्ठि ने पूछा त्रिलोकनाथ आप संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं विभिन्न योगों के द्वारा प्राप्तव्य सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण बताइए किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं श्री भगवान वाच यदि भार सहस्रम तो गुरु गुरगुलत करोते नमस्कारम उपहारम च कार्य शोतियातुतिरमा चिगजुषाभ न तोयती चेद विप्रा नहम तुषा भारत श्री भगवान ने कहा भारत कोई एक हजार भारत गूगुल आदि सुगंधित पदार्थों को जलाकर मुझे धूप दे निरंतर नमस्कार करे खूब पेट पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की स्तुतियों से सरा मेरा स्तमन करता रहे किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट न कर सका तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता ब्राह्मण ऐपूज नित्यम पूजितोस्में न संशय आकृष्टे चाह महाकृष्टो भविभर श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 यस्तां यस्ता पूजयतीरात्म तमह से पशा पुंग जो बुद्धिमान मनुष्य मुझमें मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ कुड़ावामनाश्च दरिद्रा दिता तथा नाम मन दुजा प्राग्री ब्राह्मण यदि कुबड़े काने बौने दरिद्र और रोगी भी हो तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सब मेरे ही स्वरूप हैं एक सागरांतायाथिव्याम द्विज्तम रूपम भे ते स्वयं अर्चित स्व अर्चितोस्व समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं उनका पूजन करने से मेरा भी पूजन हो जाता है बहिष्कता यद हम द्वजरो वसा भी वसुधा तले वसुधा से अज्ञानी पुरुष इस बात बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ आक्रोशपरिवार्जाति त्रृतालोकस्थान निपत्य पृथ्वी तले आहक्रोम नो रिपादे न क्रूर संरक्तलोधरे जो ब्राह्मणों को गाली देकर और उनकी निंदा करके प्रसन्न होते हैं वे जब जब लोक में जाते हैं तब लाल लाल आँखों वाले क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटककर कर छाती पर सवार हो जाते हैं और आग में तपाए हुए सरसो से उनकी जीव उखाड़ लेते हैं ये चिप्राण निरीक्ष पापा पापेन चक्षुसाम चक्षुषाब्रमण बाह्या, ते बाह्यासो ना तम घोरा महाकाया वक्र तोा महाबला त्धरं ते मुहूर्तेन खगाचुमाजया जो पापी ब्राह्मणों की ओर पाप पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और सदा ब्राह्मणों के द्वेषी बने रहते हैं वे जब यमलोक में पहुंचते हैं तब वहां यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोच वाले बड़े बड़े बलवान पक्षी आकर भर में उन पापियों की आंखें निकाल लेते हैं यह प्रहारम दिचिंद्र यद्या कुया चौड़ित आस्भंगम चुरिया प्रयोजय सोनू पूर्वेण जाति मरकांडक विषय विशति जो मनुष्य ब्राह्मण को पीड़ता है उसके शरीर से खून निकाल देता है उसकी हड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके प्राण ले लेता है वह क्रमशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है सोलमाप्य पंचाजलन परिपच्यते ही बहुवर्ष सहस्राणी पच मह तवाक्ष नाम दुर्मेधा न तस्ते गति पहले वह सोल पर चढ़ाया जाता है फिर मस्तक नीचे करके उसे आग में लटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है वह दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष उस दारुण यातना से तब तक छुटकारा नहीं पाता जब तक कि उसके पाप का भोग समाप्त नहीं हो जाता ब्राह्मण वह विचार्य वह ब्रजन वही शतवर्ष सहस्राणी ताम्र स्त्री परिपच्छते ब्राह्मणों का अपमान करने के विचार से अथवा उनको मारने की इच्छा से जो उन पर आक्रमण करते हैं वे एक लाख वर्ष तक ताम्रत नरक में पकाए जाते हैं तन्मन्ना कुशल ब्रुयान् न सुस्ताम गतिमिरे न ब्रूयात्षा वाणी न चयि इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन न कहें उनसे रुखी और कठोर बात न बोले तथा कभी उनका अपमान न करें ये विप्रांत लक्षण पूजयंति नरोतम अर्चितम संशय जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों की मधुर वाणी से पूजा करते हैं उनके द्वारा निस्संदेह मेरी ही पूजा और स्थिति क्रिया संपन्न हो जाती है तर्जयंति च ये विप्राण क्रोशियंति च भारत आकृष्ट तर्जिता हम तैर्भवी न संशय भारत जो ब्राह्मणों को फटकारते और गालियां सुनाते हैं वे मुझे ही गाली देते और मुझे ही फटकारते हैं इसमें कोई संशय नहीं है दाक्षिणात प्रतिमे अध्याय समाप्त